ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है वसु मालवी की कुछ बाल कविताएं। प्यारी नानी मम्मी की भी मम्मी है ये मम्मी की भी मम्मी है ये अपनी प्यारी नानी दुलरा देती जब हम करते हैं कोई शैतानी नहीं मारती नहीं डांटती बिल्कुल सीधी सादी, उतनी ही बूढ़ी है जितनी बूढ़ी मेरी दादी लोरी गाकर कभी सुलाती या फिर सुनाती परी कहानी बाँच, बाँच बाँच लेती रामायण की पोथी घंटे भर खेल कूद कर गुड़िया लौटती मिट्टी पोती मुंह पर हस्ती हस्ती मुँह नानी लेकर पानी झुर्री पड़े गाल हैं उसके बाल मुलायम रेशम नकली दांत लगाए नानी हमको बांटे चिंगम पेपर, पेपर पढ़ती लेकर ऐनक तिरछी सधी कमानी।, कमानी मम्मी की भी मम्मी, मम्मी है ये अपनी, अपनी प्यारी, प्यारी नानी भालू हुआ वकील, भालू हुआ वकील। बी एर एलएलबी पढ़कर भालू हुआ वकील फर्राटे से लंबी चौड़ी देने लगा दलील जैसे टहल रहा जंगल में वैसे चला कचहरी रास्ते में ही लगी टोक ने उसको ढीठ गिलहरी बोली दादा पहले काला कोट सिलाकर आना तभी कचहरी जाकर तुम अपना कानून दिखाना भालू हसा ठटा बोला तुमको क्या समझाऊ जन्म लिया ही कोट पहनकर, अब क्या कोट बड़े मिया बड़े मिया की क्या, क्या पहचान छोटा समूह लंबे, लंबे कान मुझ नुकीली गोल डिब्बे देते दे दे खोल पिच पिच, पिच, पिच कर फूके पान? पान बड़े, बड़े मियाँ की क्या, क्या पहचान यूँ तो नाक, नाक सुपारी सी बचती छुक छुप गाड़ी सी लेते सिर पर चादर तान बड़े मियाँ की क्या पहचान कहीं ईद बैशाखी है होली क्रिसमस राखी है सबके साथ मिलाते तान बड़े मियाँ की क्या पहचान बड़े मियाँ अच्छे इंसान यही सही उनकी पहचान मिले आपको रखना ध्यान अभी आप सुन रहे थे वसु मालवी की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल